आनंद की खोज स्वामी ब्रह्मेशानंद प्रस्तावना श्री रामकृष्ण वचनामृत के लिपिक मास्टर महसे ने अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे उनमें एक प्रश्न था संसार में किस तरह रहना चाहिए यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें धनी निर्धन युवा वृद्ध बुद्धिमान मूर्ख सभी की रुचि हो सकती है सभी संसार में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तथा अपनी रुचि तथा मानसिक गठन के अनुरूप इस प्रश्न का कोई न कोई उत्तर खोज निकालते हैं लेकिन यह निश्चित है कि अर्थ और काम चाहने वाले संसारी व्यक्ति के साथ मोक्षार्थी अथवा संत के इस प्रश्न के उत्तर एक से नहीं हो सकते सामान्यतः किसी संत महात्मा के पास इस तरह का प्रश्न लेकर नहीं जाया जाता जब इस प्रश्न के सामान्य उत्तर एवं संसार में रहने की लौकिक प्रणालियाँ गलत एवं असफल सिद्ध होती है तभी व्यक्ति किसी संत के पास जाने की सोचता है मास्टर महाशय जब श्री राम कृष्ण के पास आए थे तब वे इसी प्रकार के असफलता का सामना कर चुके थे और तब वे जीवन की पहेली का आध्यात्मिक हल खोजने की ओर मुड़े थे इस बात का संकेत उनके द्वारा श्री रामकृष्ण को पूछे गए प्रश्न प्रथम प्रश्न में और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है ईश्वर में मन कैसे लगे इसी तरह से विशुद्ध आध्यात्मिक विषय प्रश्न संत महात्माओं से किए जाते हैं आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ भी इसी प्रकार की धार्मिक जिज्ञासाओं से होता है और जब इन प्रश्न को संसार में जीवन यापन विषयक प्रश्न के साथ संयुक्त कर दिया जाता है तब यह जिज्ञासा अपने आप में एक समग्र जीवन दर्शन का रूप ले लेती है जिसमें जीवन के लौकिक और पारमार्थिक आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का समावेश हो जाता है श्री रामकृष्ण इन दो प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं उसे हम समग्र आध्यात्मिक साधना का सार एवं सफल जीवन की कुंजी कह सकते हैं विभिन्न अवसरों पर दिए उनके उत्तरों को हम तीन भागों में व्यक्त कर सकते हैं पहला भगवान के चिंतन में रुचि पैदा करने के उपाय दूसरा ध्यान विषयक निर्देश तीसरा संसार में रहने की कला श्री रामकृष्ण ईश्वर के लिए व्याकुलता को अत्यधिक महत्व देते थे यह व्याकुलता तभी संभव है जब हम ईश्वर से आंतरिक तथा तीव्र रूप से हार्दिक प्रेम करें लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम संसार के विषयों वस्तुओं एवं व्यक्तियों से प्रीति रखते हों अतः श्री रामकृष्ण सर्वप्रथम तीन कार्य करने का उपदेश देते हैं भगवान के नाम गुणगान दूसरा साधु संघ और तीसरा नित्या नित्य विचार इन तीनों का उद्देश्य एक ही है मन से संसार के प्रति रुचि का त्याग कर भगवान के प्रति रुचि पैदा करना ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण प्रारंभ में ही ध्यान की कोई विस्तृत विधि नहीं बताते हां वे निर्जन में साधना मन वन और कोने में ध्यान तथा अभ्यास योग की बात अवश्य करते हैं लेकिन उनका आग्रह मन की रुचि परिवर्तन में अधिक है इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा जीवन पूर्व जन्मों के संस्कारों द्वारा परिचालित होता है ये संस्कार वासनाओं को जन्म देते हैं एवं इन वासनाओं के द्वारा परिचालित होकर हम शुभ शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं सामान्यतः सांसारिक भोग वासनाएँ ही प्रबल होती हैं जो हमें स्थूल भोग विषयों की ओर ले जाती है इन वासनाओं को नष्ट किए बिना चित्त में उठ रही भोग विषयक वृत्तियों को नियंत्रित करना असंभव है और वासनाएं संस्कारों के नाश के बिना समाप्त नहीं हो सकती है अतः ध्यान द्वारा चित्त वृत्तियों के निरोध के बदले अपने संस्कार समूहों को नष्ट करना या उन्हें शुभ संस्कारों में परिवर्तित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य है अगर हम भगवत चिंतन विषयक शुभ संस्कारों का निर्माण कर सकें तो हमारा मन बड़ी आसानी से ईश्वर चिंतन में लगने लग जाएगा श्री रामकृष्ण द्वारा सुझाए गए उपायों का मुख्य उद्देश्य शुभ धार्मिक संस्कारों का निर्माण करना है इसे दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन का दसवां हिस्सा ही मन के संकल्प विकल्पात्मक चेतन मन का निर्माण करता है जबकि उसके नौ हिस्से अचेतन मन का निर्माण करते हैं पाश्चात्य मनोविज्ञों का कथन है कि जागृतावस्था में हमारे द्वारा की जाने वाली शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं चेतन मन के द्वारा ही नहीं बल्कि अचेतन मन के द्वारा प्रचालित होती रहती है ध्यान द्वारा चित्त वृत्ति निरोध के प्रयास में हम केवल मन के दसवें हिस्से के नियंत्रण का ही प्रयास करते हैं इस कार्य में हम बार बार के अभ्यास के बाद भी असफल इसलिए होते हैं कि मन का नौ बटा दसवा अंश अर्थात अचेतन मन विपरीत दिशा में कार्य करता रहता है तात्पर्य यह है कि जब तक अचेतन मन का परिवर्तन न किया जाए तब तक चेतन मन का निरोध अथवा इच्छित दिशा में प्रचालन असंभव है इसलिए श्री रामकृष्ण पूर्वोक्त तीन उपायों को अत्यधिक महत्व देते हैं यह नियम है कि मन जिस बात को चाहता है उस पर आसानी से एकाग्र हो जाते हैं इसके विपरीत यह भी सत्य है कि जिस विषय पर मन को एकाग्र किया जाए उसे वह धीरे धीरे चाहने प्रेम करने लगता है प्रेम आनंद और एकाग्रता परस्पर संबंधित हैं भगवान के नाम एवं गुणों का गान करने से भगवान में अनायास ही रुचि पैदा हो जाती है उनकी लीलाओं रूप गुण एवं स्वरूप के चिंतन से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है ऐसे संतों के सत्संग से उन्होंने अपने जीवन में भगवत चिंतन की सार्थकता को प्रत्यक्ष किया है हमारा मन ईश्वर चिंतन एवं आध्यात्मिक जीवन की उपयोगिता तथा आवश्यकता के प्रति आश्वस्त हो जाता है नित्य नित्य विचार अर्थात ईश्वर ही सत्य है तथा जगत असत्य एवं अनित्य है यह सोचना बार बार इस तरह का विचार करने से यह बात अचेतन मन में घरी बैठ जाती है तब फिर चेतन मन संसार की ओर आकृष्ट नहीं होता अचेतन मन को रंगने का यह कार्य कोलाहलमय विक्षु विक्षेपोपादक सांसारिक वातावरण में संभव नहीं अतः श्री रामकृष्ण प्रारंभ में निर्जन में साधना का उपदेश देते हैं उनके अनुसार निर्जन में ईश्वर चिंतन करने से ज्ञान वैराग्य भक्ति का लाभ होता है उसके बाद व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार का नहीं होता घर की चार दीवारी के बीच रहता हुआ भी बद्ध नहीं होता तात्पर्य यह है कि बिना साधना के सफल संसारी जीवन भी संभव नहीं है प्रस्तुत ग्रंथ सांसारिक जीवन की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है श्री रामकृष्ण ने जिस तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अपने जीवन एवं उपदेशों के माध्यम से प्रदान किया है वह है जीवन का उद्देश्य क्या है उद्देश्य या लक्ष्य के साथ उपाय साधन पथ और पाथे बाधाओं और कठिनाइयों के प्रश्न में भी जुड़े हुए होते हैं श्री राम के अनुसार ईश्वर दर्शन ही जीवन का चरम लक्ष्य है तथा उसे प्राप्त करने के अनेक उपाय हो सकते हैं और ईश्वर दर्शन ही चिर आनंद प्राप्ति का एकमात्र उपाय है जितने मत उतने प्रत्येक साधक को अपना निज पथ स्वयं खोज निकालना पड़ता है शास्त्र और ग्रंथ संत महात्मा आदि थोड़ी बहुत सहायता भर कर सकते हैं लेकिन पथ का चयन तथा उस पर चलना तो स्वयं साधक को ही होगा इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही है पथ चयन में सहायता करना कुछ पाथें जुटा देना तथा मार्ग की बाधाओं का संकेत देना जिससे आध्यात्मिक पथ के साहसी पथिक की यात्रा सरल हो सके कहावत है कि भोजन का स्वाद खाने में है धर्म की सार्थकता आध्यात्मिक साधन करने में है ग्रंथ तो नक्शों की तरह है जो एक मोटी रूपरेखा मात्र प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन नक्शे में वर्णित नगर या देश को स्वयं अपनी आँखों से देखने का अनुभव एक नितांत भिन्न वस्तु है साधना के विषय में भी यही बात है प्रारंभ में लक्ष्य धूमिल और पथ अस्पष्ट होता है ईश्वर दर्शन चरम लक्ष्य है अवश्य लेकिन ईश्वर दर्शन का वास्तविक अर्थ साधना करते करते क्रमशः स्पष्ट से स्पष्टतर होता जाता है साधना के विषय में श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेश मूलतः सकारात्मक है नकारात्मक नहीं वे दुर्गुणों को दूर करने के बदले सद्गुणों के विकास पर अधिक बल देते हैं अपने पापों के लिए अनुसोचना करने के बदले अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का चिंतन करना कहीं अधिक श्रेयस्कर है संसार से छुटकारा पाने के लिए उसे त्यागने के बदले यदि भगवत चिंतन के सहारे ईश्वर की ओर बढ़ा जाए तो संसार से निवृत्ति अपने आप हो जाएगी साधना पथ में अनेक बाधाएँ हैं लेकिन उन्हें अधिक महत्व देना आवश्यक नहीं है यदि हम निरंतर भगवत चिंतन कर सकें तो बाधाएँ अपने आप दूर हो जाएंगी उन्हें अलग से दूर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी इतना सब होते हुए भी खतरों की जानकारी होना लाभदायक है कभी कभी साधक के मन में विशेषकर आधुनिक विश्लेषणात्मक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के युग में असोचित प्रगति न होने पर यह प्रश्न उठता है कि वह प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसे अवसरों पर यह कथन कि तुम अपनी साधना किए जाओ या चिंता न करो कि तुम प्रगति कर रहे हो या नहीं बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी साधक को संतुष्ट नहीं कर पाता और तब उसकी समस्याओं एवं कठिनाइयों का एक युक्तिपूर्ण विश्लेषण बाधाओं और उनके प्रतिकारों की जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है वस्तुतः साधना में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के उपायों का समावेश होना चाहिए उनके अनुपात व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं यह पुस्तक लेखक की साधना के अंग के रूप में स्वान्तः सुखाये लिखे लेखों का संकलन है आचार्यों ने आध्यात्मिक विषयों पर लेखादि लिखने को स्वाध्याय तथा मनन का अंग माना है वे विचारशील अध्ययनशील एवं इस कार्य में समर्थ साधकों को इन कार्यों में सदा प्रोत्साहित करते रहे हैं इससे स्वयं को तो लाभ होता ही है दूसरों का भी कल्याण होता है श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उनके एक शिष्य के प्रति सप्ताह एक लेख लिखने का निर्देश दिया था उपदेश देने का अधिकार सभी को नहीं होता श्री रामकृष्ण के अनुसार वही व्यक्ति दूसरों को उपदेश दे सकता है जिसे भगवान से आदेश एवं विशेष अधिकार प्राप्त हुआ हो अन्यथा उसके द्वारा दिए गए उपदेशों का श्रोताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यह सत्य होते हुए भी सेवा का अधिकार सभी को है अधिकार ही नहीं सभी का यह कर्तव्य भी है कि वे अपनी क्षमता अनुसार लेकिन पर्याप्त विनम्रता सहित आवश्यकताग्रस्त लोगों की शारीरिक मानसिक अथवा आध्यात्मिक सेवा करें लेखन कार्य को भी रूपी नारायण की बौद्धिक सेवा के रूप में देखा जा सकता है वस्तुतः यही यथार्थ दृष्टिकोण भी है यह पुस्तक ऐसे लेखों का संकलन है जिन्हें भविष्य में पुस्तकाकार प्रदान करने की कल्पना नहीं थी अपने आप में स्वतंत्र विषय विशेष पर लिखे गए लेखों को क्रमपूर्वक संकलित करना आसान नहीं होता विशिष्ट विषय के अनुसार लेखों को भागों में विभक्त किया जा सकता है पर उनमें विषयों का परस्पर अति अनिवार्य है प्रत्येक लेख अपने आप में संपूर्ण है जिसे पर लेखों के संदर्भ में पृथक भी पढ़ा जा सकता है आध्यात्मिक जीवन की सभी साधना पद्धतियों को एक ग्रंथ में समाविष्ट करना न तो संभव है और न ही इस ग्रंथ का उद्देश्य ही है इसके अधिकांश लेख पातंजल योग सूत्रों के आधार पर तथा श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेशों की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं फिर भी यह ग्रंथ पातंजल योग सूत्र या नारद भक्ति सूत्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथों की तरह अपने आप में संपूर्ण नहीं कहा जा सकता पार्थार्थी श्री कृष्ण श्री कृष्ण के विषय में तथा इतिहासने सूचित में शरीरम तथा स्वस्थ मन के लक्षण भगवान बुद्ध के विषय में लिखे गए लेख हैं जिन्हें यहां समाविष्ट किया गया है पाठक स्वयं उन्हें पढ़ने पर इस बात का अनुभव करेंगे कि इनमें महापुरुषों के जीवन के जिन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है वे आध्यात्मिक जीवन के रहस्यों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं तथा प्रत्यक्षता साधना से संबंधित है धर्म जीवन या आध्यात्मिक साधना न तो कोई रहस्य विद्या है और न कोई गुप्त विज्ञान किसी ने कहा है कि ईश्वर दर्शन एक फूल को तोड़ने से भी आसान है क्योंकि फूल तोड़ने के लिए भी हमें अपने हाथ को बाहर की ओर बढ़ाने की क्रिया करनी पड़ती है भगवत दर्शन के लिए तो यह भी नहीं करना पड़ता केवल अपने नेत्रों को भीतर की ओर मोड़ देना होता है अंतर्मुखी होना होता है भगवत दर्शन या आत्मानुभूति भी कोई रहस्यमय स्थिति नहीं है आत्म साक्षात्कार होने पर सिर पर दो सिंह नहीं उगाते कहने का तात्पर्य यह है कि साधना और सिद्धि कठिन होते हुए भी गुप्त रहस्य नहीं है इस पुस्तक में इसी को विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया गया है प्रत्येक साधना पद्धति का लक्ष्य एवं उपायों का युक्त संगत एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जिससे उसकी गोपनीयता के स्थान पर सुलभगम्यता की छाप पाठक के मन पर पड़ सके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं के होते हुए भी तर्वत्त व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है प्रस्तुत पुस्तक में ध्यान साधना की अनेक पद्धतियों का वर्णन विवेचन किया गया है वस्तुतः ध्यान की अनेक पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ हैं सभी धार्मिक आध्यात्मिक मतों एवं संप्रदायों की अपनी विशेष ध्यान प्रक्रिया है बौद्ध एवं जैन धर्मों के अतिरिक्त हिंदू धर्म में भी भिन्न भिन्न गुरुओं ने ध्यान साधना की अपनी अपनी पद्धति बताई है इस पुस्तक में लेखक ने उनमें से कतिपय प्रमुख साधना पद्धतियों का वर्णन कर उनका परिचय प्रस्तुत करने की विनम्र चेष्टा की है लेकिन लेखक उन साधकों को सतर्क कर देना चाहता है जिन्होंने किसी गुरु विशेष से दीक्षा प्राप्त की है उनसे लेखक का आग्रह है कि वे अपने गुरु द्वारा निर्देशित पद्धति के अनुसार ही श्रद्धा पूर्वक ध्यान जब आदि करते रहें अन्य पद्धति को अपनाने का प्रयास न करें अन्यथा हित होने की अपेक्षा हित होने की ही संभावना रहेगी तथा साधन मार्ग में व्यतिक्रम हो जाने की आशंका अपनी रहेगी किसी प्रकार की शंका या जिज्ञासा होने पर वे अपने गुरु से ही अथवा गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित सदगुरु से ही संपर्क साधकर कर अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने की कृपा करें इसी से उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास होगा उपसंहार में यह स्वीकार करना चाहूँगा कि हमारा यह प्रयास किसी भी प्रकार से भ्रम प्रमाद अथवा त्रुटियों से रहित नहीं है फिर भी यदि इससे अध्यात्म पत्र पथ के पथितों का थोड़ा बहुत लाभ हो तो इस प्रयास को हम सार्थक समझेंगे ब्रह्मेशानंद